ब्लॉक की, की एक, एक और, और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना पंचवटी प्रशिक्षण दस जो कह दिया उसे कहने में फिर मुझको संकोच नहीं अपने भावी, भावी जीवन, जीवन का भी था था। जी में जी कोई सोच नहीं मन में कुछ, कुछ वचनों में, में कुछ हो, हो मुझ में ऐसी बात नहीं सहज शक्ति, शक्ति मुझ में अमोघ है दाव पेच या घात नहीं मैं अपने ऊपर अपना ही रखती हूं अधिकार सदा जहां चाहती हूं करती हूं मैं स्वच्छंद विहार सदा कोई भय मैं नहीं मानती समय विचार करूंगी क्या डरती हैं बाधाएं मुझसे उनसे आप डरूंगी क्या अर्ध यामिनी होने पर भी इच्छा हो आई मन में एकाकिनी घूमती फिरती आ निकली मैं इस मन में देखा आकर यहाँ तुम्हारे प्राणानुज ये बैठे हैं मूर्ति बने इस उपल शिला पर भाव सिंधु में बैठे हैं। सत्य मुझे प्रेरित करता है कि मैं उसे प्रकटित कर दूं। इन्हें देख मन हुआ कि इनके आगे मैं उसको धर दूं। वह मन जिसे अमर भी कोई कभी शब्द कर सका नहीं कोई मोह लोभ भी कोई मुग्ध लुब्ध कर सका नहीं इन्हें देखती हुई आड़ में बड़ी देर में खड़ी रही क्या बतलाऊ किन हावों में किन भावों में पड़ी रही फिर मानो मन के सुमनों से माला एक बना लाई इसके मिस अपने मानस की भेंट इन्हें देने आई पर ये तो बस कहो कौन तुम करने लगे प्रश्न छूछा यह भी नहीं चाहती हो क्या जैसा अब तुमने पूछा चाहे दोनों खरे रहें या निकले दोनों ही खोटे बड़े सदैव बड़े होते हैं छोटे रहते हैं छोटे तुम सबका यह हास्य भले ही करता हो मेरा उपहास किंतु स्वानुभव स्व पर है मुझको पूरा विश्वास तो अब सुनो बड़े होने से तुम में बड़ी बढ़ाई है दृढ़ता भी है मृदुता भी है, इनमें एक कड़ाई है पहनो कांत तुम ही यह मेरी जय माला सी वरमाला बने अभिप्रासाद तुम्हारी यहां एकांत बर्णशाला मुझे, मुझे ग्रहण कर, कर इस, इस आभा से भूल जाएंगे ये भूभंग भंग हेमकूट कैलाश आदि पर सुख, सुख भोगोगे मेरे संग मुस्काई मिथिलेश नंदिनी प्रथम देवरानी फिर सौत अंगीकृत है मुझे।, मुझे किंतु तुम मांगो कहीं ना मेरी मौत मुझे नित्य दर्शन भर इनके तुम करती रहने देना कहते हैं इसको ही उंगली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना रामानुज ने कहा कि भाभी है यह बात अलीक नहीं और के झगड़े में पड़ना कभी किसी को ठीक नहीं पंचायत करने आई थी अब प्रपंच में क्यों न पड़ो वंचित ही होना पड़ता है यदि औरों के लिए लड़ो अभी आप सुन रहे थे मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना पंचवटी पृष्ठ वाचक स्वर भारती परिमल